उमा से नरकों नरकों के के के 28 कोटियों तथा प्रत्येक नायक के क्रम से 140 नरकों की नामावली। कुमार जी कहते हैं व्यास यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं मानो भद्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशाई कर दिया गया उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीवकान से बहाने लगते हैं और शुद्ध बुध खोकर निश्चे हो जाता है तब वायु का स्पर्श कर, दे कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं पृथ्वी के नीचे नरक की सात कोटियां हैं जो सातवें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है उन सबकी अट्ठाईस कोटियां हैं पहली कोटी घोरा कही गई है दूसरी सुघोरा है जो उसके नीचे स्थित है तीसरी अतिघोरा चौथी महाघोरा पांचवी घोर रूपा छठवी तलातला सातवी भयानका आठवीं कालरात्रि नवी भयोत्कटा उसके नीचे दसवीं चंडा उसके भी नीचे महाचंडा फिर चंड कोलाहला तथा उनसे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है उसके बाद पद्मा पद्मावती भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है अठारहवीं कराला उन्नीसवीं विकराला और बीसवीं नरक कोटिय वज्रा कही गई है तदनंतर त्रिकोणा पंचकोणा सुदीर्घा अखिलार्चिदा समा भीमबला भीमा तथा अट्ठाईसवीं दीप्त इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं इनकी संख्या अट्ठाईस ही है ये पापियों को यातना देने वाली है इन कोटियों के क्रम से पांच पांच नायक जानने चाहिए अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं सुनो उनमें प्रथम रौरव नरक है जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं इसके बाद शीत और उठ नामक नरक है फिर सुघोर है रौरव से सुघोर तक आदि के पाँच नरक नायक माने गए हैं इसके बाद सुमहा तीक्ष्ण संजीवन महातप विलोम विलोप कंटक तीव्रवे कराल विकराल प्रकंपम महावक्र काल कालसूत्र प्रगर्जन सुचिमुख सुनेति खादक सुप्रबी सुप्रपीड़न कुंभिपाक सुपाकृक अतिदारुण अंगन मेरुसहृत तीक्षणतुंड शकुनी महासंवर्तक क्रतु तप्तजंतु बंकलेप, प्रतिमानस प्रबुद्ध उच्छ्वास सुन सुनिछ्वास सुदीर्घ कूटसाली दुरी सुमहावाद प्रवाद सुप्रतापन मेघ वृष शाल् सींहमुख व्याघ्रमुख गजमुख, मुख कुकुर्मुख सुकर्मुख अजमुख महिषमुख घूकमुख कोकमुख वृकमुख कुंभिनस नक्र सर्प कूर्म काक गिद्ध, उलूक हलोक शार्दूल क्रथ करकट, मंडूक पूतिमुख रक्ताक्ष पूमृत्ति पूति कर्णधूम्र अग्नि कृमि गंधिवपु अग्निध्र अप्रतिष्ठ, रुधिराभ सभोजन, लालाभक्ष, भक्ष, भक्ष सर्वभक्ष सुदारुण कंटक सुविशाल विकट कटकूतन अम्बरीश कटाह कष्टदायनि वैतरणी नदी सतप्त लोहशयन एकपाद पाद घोर असितालवन अस्थिभंग सुपूरण विलातस असुयंत्र कूटपाश प्रम्दन महाचूर्ण अशुचूर्ण तप्तलोहमय पर्वत यमल पर्वत मुत्रकूप विष्ठाकूप अश्रुकूप शीतल छारकु लुखल यंत्र शिला सकट लांगल तालपत्रवन अशिपत्रवन महासकट मंडप सम्मोह अस्थिभंग तप्त चंचल अयोगुड लोहे की गोली बहुदुख महाक्लेश कसमल समल मलात हलाहल विरूप स्वरूप यमानुग एकपाद, त्रिपाद तीव्र अचीवर और तम इस प्रकार ये अट्ठाईस नरक और क्रमशः उनके पाँच पाँच नायक कहे गए हैं अट्ठाईस कोटियों के क्रमशः रवरव आदि पाँच पाँच ही नायक बताए जाते हैं उपरयुक्त अट्ठाईस कोटियों को छोड़कर लगभग सौ नरक माने जाते हैं और महान नरक मंडल एक सौ चालीस नरकों का बताया गया है यहाँ अट्ठाईस कोटियों का पहले पृथक वर्णन आया है प्रत्येक के पांच पांच नायक बताकर ठीक एक सौ चालीस नरकों का नामोल्लेख किया गया है कोटियों की संख्या मिला लेने से सब 168 होते हैं